ब्रह्म शक्ति चत्पुत्रपराशु गौड़पद मत गोविंदयोगीन्द्रमता से शिष्य शीशंकरचार्यमता से पद्म पादस्तामक शिष्य तंत्रोटकर्तिकमस्मद्गु सततमा नी चुतिस्मृतिपुराल करुण नमा भगवत्द शंकर लोकशंक शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्ति मूर्तिभागिने व्योमद्द्यादेहाय दक्षिणामूर्त नमः ओम शांति शांति शांति <laughs> उपनिषद ज्ञान यज्ञ में शुक्ल आजुर्वेदी बृहद आधुनिक उपनिषद का प्रथम अध्याय इसमें तीन लोक कहा गया मनुष्यलोक पितृलोक देवलोक पुत्र ने व जयो अय मनुष्यलोक पुत्र ने व जयो नान्य न कर्मणा नान्य न कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक तो इसी लोक को जय करना पुत्र से किस प्रकार इसके लिए एक, एक संप्रति कर्म पुत्र को प्रतिनिधि बनाते हैं मरते समय आगे जो वेद अध्ययन करना है पुत्र करेगा यज्ञ भी करेगा लोक प्राप्ति का साधन करेगा इस प्रकार पुत्र को वो प्रतिनिधि बना कर के पिता फिर देहत त्याग करता है तो उसके प्राण पुत्र स्वरूप में स्थित होता है पुत्र रूप से ही पिता रहता है कह कर के तो ए एनम एते दैवा प्राण अमृत आविशंति एक जिसने संप्रति कर्म कर लिया पिता उसको दैव प्राण जो अमृत अविनाशी इसमें प्रविष्ट होते हैं उसमें जो कैसे प्रविष्ट होते हैं दैव प्राण तो यही दैव प्राण आगे कहते हैं पृथ्वी चैनम अग्निश्च दैवीवा गाशति सावे सावई दैवीवाग ये यद्यद बदती तत्वती पृथ्वी और अग्नि से पहले कहा था पृथ्वी है उसमें अग्नि है व्याप्त हो कर के उससे दैवीवाक प्रविष्ट हो जाती है दैवीवाक कौन है सावई दैवीवाक यद यद वही यही दैविवाग है जिसे वाणी के द्वारा जो जो मनुष्य कहता है वही हो जाएगा यह वाक सबके वाक के उपादान है दैवी दैवीवाक जो पृथ्वी अग्नि रूप देह में देहादि में परिच्छन में के कारण वो निरुद्ध रोको रुका हुआ है रुकी हुई है जब ऐसे उपासना करता है आध्यात्मिक देह आदि में आसक्ति नहीं रहती है ये दोष निवृत्त होने पर फिर वो दई विवाह व्याप्त हो जाती है जैसे जल किसी बर्तन में है बर्तन हटा दिया जल फैल जाएगा अथवा प्रदीप किसमें घट में ढाका ढका हुआ घट को हटा दिया पर, प्रकाश फैल जाता है ठीक इस प्रकार का दैवीवाह ये व्यापक होकर के इसी पुरुष में जिसने संप्रति कर्म पुत्र को प्रतिनिधि बनाया उसमें प्रविष्ट हो जाती है वो शुद्ध है जिसमें मिथ्या आदि नहीं है अन्य कटु वचन नहीं ऐसे शुद्ध वाणी प्रविष्ट होने से तो वो जो कहता है अपने लिए अथवा दूसरे के लिए य या, या वाचा जिस वाणी के द्वारा यद यद बदलती तदव बोति तत्दती तद तद जो बोल देगा वही हो जाएगा वाणी की शुद्धि होने पर वो अमोघ हो जाती है वाणी जो उच्चारण हो जाएगा वही हो जाएगा जब वो मिथ्या भाषण करता है तो वाघ अशुद्ध होती है अशुद्ध होने के कारण ऐसे बोलता है कुछ ना कुछ बोलता रहता है कुछ नहीं होता है व्यर्थ होता है जो वाणी की शुद्धि हो अन बिल्कुल नहीं करे कभी भी मिथ्या नहीं करे से बारह वर्ष कम से कम रह जाए लगातार ऐसे ही अभ्यास करे असत्य भाषण नहीं करना द्वेष निंदा नहीं करनी तो वाणी की शुद्धि होती है शुद्ध होने पर फिर जो कुछ निकल जाए कभी तो अवश्य ही अमोघ हो जाती है कोई प्रतिबंधक नहीं रहता है तो वाणी शुद्ध होने पर जो कहता है अपने लिए अथवा अन्य के लिए ऐसे ही हो जाता है दिवस जयनम आदित्या दैव मन आविशति तद भी दैव मनो ये न आनंदेव तथो न शोचती और आदित्य से दैव मन इसमें प्रविष्ट हो जाता है जो संप्रति कर्म कर लिया दैव मन वही है शुद्ध है तो यह ना आनंदेव भवती आनंद अवस्थ्य अस्तित्व आनंदी सुखी आनंदी एवं भवती सुखी ही होता है कभी शोक को प्राप्त नहीं करता है कोई दुखी नहीं होता है वही दैव मन है अद्यस्ंद्रम सैव प्राण आशति सभी दैव प्राणो यति सविता सर्वेश भूताना आत्मा यथेष दैवते यर्वाणी भूता नेवन एवं विधान सर्वाणी भूतानेबं यदि किंचेम प्रजा शोचंते अमी वाशा तद्भवती पुण्यव्यावाम गति नई देवान् पाप गल और चंद्रमा से इसी कृतसंपत्ति का जिसने संप्रति कर्म कर लिया पुत्र को प्रतिनिधि बना दिया मरते समय दैव प्राण आविश्य ये दैव प्राण प्रविष्ट हो जाता है दैव प्राण सवे दैव प्राण यह संचरण से असंचरण से न व्यथते व्यथा को प्राप्त नहीं करता है, तो प्राणी भेद में विभिन्न प्रकार प्राण रहता है समष्टि वृष्टि रूप से अथवा स्थावर जंगम सब में, में प्राण रहता है स्थावर में संचरण नहीं होता है जंग में संचरण होता है सर्वत्र व्याप्त होकर के प्राण है वो दैव विभाग वो न व्यथते दु व्यथा को प्राप्त नहीं करता है दुःख नहीं होता है रस न ऋष्यति नष्ट नहीं होता है तो विनाश को प्राप्त नहीं करता है स एवं विध ऐसे जो उपासना करके संप्रति कर्म कर लेता है सर्व भूतानां आत्मा बवती सबका आत्मास्वरूप हो जाता है यथा ऐसा देवता जिस प्रकार ये देवता है प्रजापति है इस प्रकार सर्वात्मक हो जाता है एवं स यथेता देवता सर्वाणी अवन्ति जिस प्रकार हिरण्यगर्भ देवताूप की सब रक्षा करते हैं पूजा करते हैं इसी प्रकार ये सबका प्राण हो जाने से समष्टि प्राणात्मक हो जाता है ओवी भी सर्व भूतान आत्मा सब देवता स्वरूप हो जाता है सर्वानि भूतानि अवंती सारे भूत उसकी पूजा करते हैं भेंट चढ़ाते हैं पूजा करते हैं एवं हा एवं विदम सर्वाणी भूतानि अवंती जिस प्रकार समष्टि देवता की पूजा सब करते हैं इस प्रकार उपासक भी समष्टि रूप प्राण रूप हो जाने से सब उसकी पूजा करते हैं यदि ऊ किंचमान प्रजा सोचती जो प्रजा है दुखी होते हैं अमेव ऐसा आसाम तद उनके प्रजा के साथ शोकादिनी में दुख रहता है दुखी होते हैं क्योंकि प्रजा सब परिच्छिन बुद्धि वाले हैं परिचन्न बुद्धि के कारण जो दुख उनको भोगना पड़ता है किंतु जो सर्वात्मक हो जाता है समष्टि रूप अपन को मानता है अहम अस्मि प्राण जो समष्टि प्राण सर्वव्यापक सब प्राण में अहम बुद्धि करने वाले प्राणात्मक हिरण्य गर्भ हो जाता है तो परिचिन बुद्धि नहीं रहती है परिच्छिन बुद्धि के कारण ही शोक होता है परिचिन बुद्धि नहीं होने से ये प्रजापति पद में रहता है अमम पुण्य में वह गच्छति पुण्य फल सुख ही प्राप्त होता है दुख प्राप्त नहीं होता है बहुत पुण्य कर्म करने पर ही वे प्रजापति पदों को प्राप्त करता है इसलिए पाप कर्म का फल दुख प्राप्त नहीं होता है न देवान पापम गच्छति देवताओं के पास पाप कर्म फल नहीं जाता है पाप फल है दुख दुख प्राप्त नहीं होता है अथातो अथा अथा तो व्रतमीमांसा तानि कर्मा संसृजे तिष्टास्पर्धन वदिष्यामेह वाग्द्रे चक्षुः चक्षु श्रोषा्यहमति एवम् अन्यानि कर्मा यथा कर्म तानि येमे आपनो ता मृतु श्रम भूत्पमे में आने तृत्युरवांध तस्मा श्राम्यक् श्राम्यति चक्षु श्राम्यतिमोद मध्यम प्राणता दध्रीरे अयम वे न श्रेष्ठ यसंचरश्च न व्यतो न असामेति हंता सेपम तस्मा नाख्याय प्राण्ति तेन वाव तत्कुमाचते यस्ले येद यौ हविदास्पर्धते असुष्युवान्तत्व्याम अथा तो ब्रत्त ब्रत्त का विचार है उपासना कर्म करते हैं व्रत करने के लिए उपासना करना है अवश्य अनुष्ठान करने के लिए ये व्रत रूप से कहा गया प्रजापति रमाणि शस्त्र जय प्रजापति कर्माणी प्रजा की सृष्टि करके कर्माणी शस्त्र जय कर्म शब्द से ये इंद्रियो को लेना कर्म के लिए होने से का इंद्रिय लेना बाघ कर्म से कर्मा इंद्रिय की सृष्टि की तेज सृष्टा अन्न अस्पर्धन जो इंद्रिय इंद्रियवागाइंद्रिय सृष्टि के पश्चात परस्परस्पर्धा करने लगे वाग वाघिंद्रिय बोलते वदिष्यामि अहम एवं व्याग्वाग्द्रे मन स्थिर कल्याण में बोलती वाग रहूँगी वाग मन धारण कर दिया वदिष्यामी अहम चक्षु कहता है द्रक्षा में हमति चक्षु देखता ही रहूँगा इसी प्रकार सब अलग अलग इंद्रिय ये कहने का भाई मैं अपना व्यापार करता रहूँगा और किसी के पास तो सामर्थ्य है तो अपना सामर्थ्य दिखाए तो श्रोत स्त्रोत्र इंद्रिय कहती स्रोष्या सु, सु, में हमिति स्रोत्रम इसी प्रकार अन्य कर्माणी कर्माणी कहा था कर्णानी इसे केवल के कर्म इंद्रिय नहीं कर्म शब्द से कर इंद्रिय लेना कर्म के लिए होने से तो कर्म के लिए कर्म इंद्रिय ज्ञानात्मक जानना है इसके लिए भी ज्ञान इंद्रिय है सब इंद्रिय लेना क्योंकि श्रोत्रचुआदी का नाम ज्ञान इंद्रिय का नाम आया तो प्रत्येक इंद्रिय अपने व्यापार करने के लिए निश्चय करके तो एवं अन्य कर्माणी इंद्रिय यथा कर्म अपने अपने जो कर्म उसके अनुसार सुनिश्चय कर लिए तह मृत्यु समभता उपय में मृत्यु ये मारक समरूप होकर के उनके पास पहुंच गया उनको ग्रहण कर लिया उपय में ता ने उनको प्राप्त कर लिया ग्रहण कर लिया ता ने आप मृत्यु रवानंद प्राप्त करे मृत्यु उनको रोक दिया अवरोध कर दिया अपने कर्म से हटा दिया तस्मा साम्य वाक इसलिए वाक शांत तो हो जाती जितने बोलने वाला है बोलने बोलते बोलते फिर थक जाता है शांत तो हो जाता है साम्यति चक्षु चक्षु भी इस प्रकार शांत तो हो जाता है देखते देखते फिर आंखें बंद कर देता है साम्यति श्रोत्रम जितने अच्छा सुनते संगीत सुनते सुनते बाद में कथा बस हो गया अभी बंद करो शांत तो हो जाता है अथवा इमाम एवं ना अपनोत तो ये मृत्यु सबको जा करके अपने व्यापार से तो हटा दिया किंतु इमम एवं ना अपनोत ये मध्यम प्राण ये मध्यम प्राण मुख्य प्राण है उसको प्राप्त तो नहीं हो पाया तान ज्ञातुम दध्री ये सब इंद्र विचार करने लगे ये कौन है यही तो श्रेष्ठ है हमारे में हम सब थक किंतु प्राण चलता रहता है अपने व्यापार करता रहता है उसको शांत तो नहीं होता है उसको ज्ञान तो जानने के लिए निश्चय क्या मन धारण किया अयं वे न श्रेष्ठ हमारे में यही श्रेष्ठ है जो संचरण से असंचर से न व्यथते संचार असंचार संचार करे नहीं करे विभिन्न स्थान में विभिन्न प्रकारे, तो व्यथा को प्राप्त नहीं करता निरंतर व्यापृत रहता है व्यापार विशिष्ट रहता है अथो न ऋषति नष्ट नहीं होता है विनाश को प्राप्त नहीं करता है हम तो सर्वे रूपम असाम अभी सब हम उसी के रूप धारण कर लेंगे इसके रूप हो जाएंगे क्योंकि श्रेष्ठ है तो एक सर्वे रूपम अभवन इसके रूप सब हो गए तस्माद आख्या प्राणाती इसलिए वाघ हो चक्षुर्रिय हो ज्ञाने हो रसन हो सभी इंद्रियों को इतने आख्या इनके इस नाम से कहे जाते हैं प्राणायति प्राण कहेंगे तो सभी इंद्रियों का भी ग्रहण हो जाता है प्राण अपान व्यान वृत्ति वाले प्राण तो है ज्ञानेन्द्र कर्म भी उनकी प्रवृति प्राण पूर्वक होती है इसलिए सब इंद्रियों को प्राण शब्द से कहा जाता है एते ये तेन आख्याएं थे ये सब इंद्रिय इसी नाम से कहे जाते हैं प्राणायती तेन ह वाव तत्कुल आशिक्षते उसी के नाम से उसके कुल का नाम पड़ जाता है यिन कुलवती यह एवं वेद जिस प्रकार उपासना करता है प्राण की उसके नाम से उसके कुल को कहते हैं उसके कुल का नाम हो जाता है उसके नाम के अनुसार गोत्र चलता है उस कुल कहते अमक कुल है श्रेष्ठ होने से उस कुल में एक नाम कहते हैं नाम लेकर के यदुवंशी जैसे हो गया यदु कुल में यदुवंशी ऐसे नाम होता है यो य उवं विधा स्पर्धते ऐसे उपासक के साथ कोई स्पर्धा करेगा तो उसको कोई द्वेष करना चाहेगा अनुसुष्यति सुख जाएगा और सुख जाकर के उसका विरोधी जो होगा अनुसूचा है वा अंत तो सो करके अंत में फिर मर जाएगा इसलिए किसी उपासक का तो उपासक के प्रति स्पर्धा द्वेष नहीं करे जिसे उपासक के प्रति स्पर्धा द्वेष करने के लिए निषेध किया गया इसी प्रकार उपासक कौन कैसा उपासना करता है कितने किस की स्थिति अन्य लोग नहीं जानते हैं ऐसे उपासक ज्ञानी के प्रति कोई द्वेष करेगा बहुत हानि है नष्ट हो जाएगा भ्रष्ट हो जाएगा इसलिए किसी के प्रति किसी का भी द्वेष स्पर्धा नहीं करेगी जिसको देखो क्या उसकी स्थिति आपको देखने से पता नहीं चलता है यदि कोई ऐसे उसके अंदर कैसे स्थिति मन में नहीं जानते यदि इसे द्वेष करे बहुत लोग इसे द्वेष करते हैं ज्ञानी का द्वेष करेगा इस उपासक का द्वेष करेगा तो नरक प्रचार या भ्रष्ट हो जाएगा इस लोक में भी उसको दुख होना पड़ता है परलोक तहे अत्युग्र पुण्य पापान यही व फल दर्शनम त्रिभीर वर्षेश त्रिभीर मासेश त्रिविर दिने त्रिभी पक्षी त्रिवेद त्रिवेद नहीं त्रिवेद नहीं अत्युग्र पुण्य पाप का फल यही मिल जाता है सामान्य पाप पुण्य का फल जो प्रार्भ प्रारब्ध लेकर आया उसको दो भोगना होता है उग्र पुण्य पाप हो तो यही फल हो जाता है ऐसे बहुत बड़े पाप करते तो यही उसको कुछ भोग मिल जाता है लोगों को देखते हैं देखो कितने कष्ट भोगना पड़ा ऐसे पाप किया था उसने तो यही फल प्राप्त होता है इसलिए द्वेष नहीं करना चाहिए किसी का भी द्वेष नहीं करना चाहिए ऐसे उपासक ज्ञानी का द्वेष करेगा तो ऐसे सुख जाता है सु मरेगा तो सु मरते हैं किंतु बहुत पाप होता है बहुत कष्ट होता है अथाधिदेवतम ज्वलिष्याम्य हम एव इत्यग्निर्दध्रे तपस्याम्य हम इत्यादि तो भाष्याम्य हमति चंद्रमा एवन्नियाता यथा दैवता सतीसाँ प्राण मध्यम प्राण एवंतासा देवतायुर्मोचंती हन्यनिया वायु शैषा नस्तमता देवता यदायु अथ अतिदैवता दैवत जिस प्रकार अध्यात्म देह के अंदर सब इंद्रिय में प्राण में श्रेष्ठ हो गया मध्यम प्राण इसी प्रकार देवता में समि में ज्वलिस्यामी अहमति अग्निर्द्रे अग्निधारण कर मन में ज्वलिस्वामी अहम जलती रहूंगी तपस्या हाँ में अहमति आदित्य आदित्यक भगवान सूर्य कहा मैं तपता रहूंगा तपाता रहूँगा भाष्याम्य अहमति चंद्रमा कृत में ही प्रकाश करता रहूँगा एवं अन्य देवता चंद्रमा शुंगे चंद्रमा तेलिंगा कहते हिंदी में चंद्रमस चंद्रमा हा चंद्रमसो ऐसे बनता है एवं अन्य देवता सब शुभदेवताए यथा देवतम अपने अपने व्यापार करने के सब ने निश्चय कर लिया स यथा ऐसा प्राणाना मध्यम प्राण जैसे प्राण में मध्यम प्राण हुआ श्रेष्ठ मृत्युस्क अपने से हटा नहीं सका व्यापार से एवं एकतासाँ देवता वायु हो सब देवता में समिदेवतम सब देवता में वायु इस प्रकार है मोचंती अन्या देवता अन्य देवता तो म्लान हो जाते हैं व्यापार से ऋच्युत तो हो जाते हैं न वायु वायु नहीं है सही सनस्तमिता देवता अस्त को प्राप्त नहीं होती ये देवता वायु रूपये सूर्यचंद्र आदि राष्ट्र बुद्धि को प्राप्त करते सूर्यास्त हो जाते हैं तो किंतु वायु चलता ही रहता है जिस प्रकार मध्य प्राण अनस्तमिता देवता अस्त को प्राप्त नहीं करने वाले तो अध्यात्म अति देवता में विचार करके निश्चय किया गया प्राण और वायु इन्हीं का व्रत भग्न नहीं होता है सबने व्रत क्या मैं कर अपने व्यापार करूं किंतु व्रत भग्न हो गया व्यापार से थक गए च्युत हो गई मृत्युश्रम होकर उनको व्रत से च्युत कर दिया किंतु प्राणवायात्में प्राणवायुपोन का व्रतरा अभ्न हुआ अथैस श्लोको बोति यत सूर्योस्ततीद्वा यह सदैति प्राणेस्तमें तम दवाश्च क्रियधर्म स एवाद्यसौ स्व ये अमुरी अद्रीय तद्वाप्या कुर तस्देकमे व्रत चरेत प्राणिया चैवापनिया ने पाप्मा मृत्युरानुव यदत सामीपीषेत तेनो एक देवतायुज सलोकता अथ स्लोक ये श्लोकमंत्र है मंत्र बीच में उसकी व्याख्या है योदती सूर्योअस्त तम देवाचक्रीरेधर्म सऐवाद्य सौस्व ये मंत्र है एक आधा के बीच में उसकी व्याख्या है व्याख्या ब्राह्मण भाग है मंत्र ब्राह्मण वेदत्व मंत्र की व्याख्या ब्राह्मण भाग से होती है यतचोदेती सूर्यअस्तम यत्र गति ये मंत्र है उसका आगे इति मंत्र समाप्ति के लिए तिथि शब्द आया जहाँ से सूर्य उदय होते हैं जहाँ अस्त जाते हैं कहाँ से उदय कहाँ अस्त है तो ब्राह्मण वाक्य ये प्राणाथवा ऐसा उदय थी प्राण अस्तमय थी <coughs> <Mole oxygen को> प्राण से सूर्योदय होता है प्राण में अस्त होता है ये समष्टि प्राण है उससे उदय उसमें अस्त होता है वायु प्राण है सूर्य तेज का कारण है उससे उदय उसमें अस्त होता है ये हो गया इस मंत्र की व्याख्या यतच सूर्य अस्तम यत्र यछति ये मंत्र की व्याख्या होगी प्राण से उदय होता है प्राणी में अस्त जाता है इति यहाँ तक अस्तम इति मंत्र का धर्मम उत्तराधे तेवाशक्रीरे तम धर्मम सौस्व तेवाचक्रीरे उसी के धर्म को वायु धर्म को देवता ने धारण किया अभग्न व्रतों होने से सऐव आद्य स स्व अभिव्य पहले से वाता था अभिवेश है प्राण व्रत अभग्न है सौ स्व आगे वैसे रहेगा ये मंत्र है उसकी व्याख्या है यद्य अमुरी अध्रियंत तदेव आप अद्य कुर जो ये देवता पहले से व्रत किया था वायु व्रत है प्राण व्रत है तदेव तो अपने अद्य कुरती अभी भी ऐसे चल रहा है सुरस्ती अवस्था में प्राण में सब इंद्रिया लीन हो जाती है और बाकी आधी दैविक वायु में सब देवता लीन हो जाती हैं अध्यय कुरे आगे भी ऐसे चलेगा तस्माद एकमेव व्रतम चरे एक व्रत का चरण अनुष्ठान करें व्रत धारण करे प्राणियाच व अपान्याच्य प्राण अपान व्यापार करते रहे यही प्राण अपान व्यापार ही अभग्न है ये प्राण और का व्रत है यही प्राण उपासना करने के लिए प्राण को श्रेष्ठ कहने के लिए इसी का ही व्रत धारण करे उसका ही चिंतन निरंतर करे उससे हटे नहीं नैन माँ पापमा मृत्यु या अपन विति ने न इ ने अत्यंत परिभव भय के लिए मृत्यु मां पापमा पाप, मा, पाप रूप मृत्यु प्राप्त नहीं करे पाप रूप मृत्यु प्राप्त नहीं हो इस अभिप्राय से निरंतर इसी व्रत का अनुष्ठान करें प्राण का चिंतन करे उपासना इसे व्रत निरंतर करे यद्य चरेंत समापि पैसे यदि प्राण व्रत आरंभ करे तो समाप्त करे व्रत तो वही होता है जो संकल्प करते हैं आरम्भ करते उसका पूरा संपूर्णता संपूर्ण करना चाहिए यदि आरंभ करे तो पूरा करे कोई भी कार्य आरंभ करने के पहले सोच विचार करके आरम्भ करें जल्दीबाजी नहीं दौड़ करके सब वो करते तो हम शुरू कर देंगे सोच विचार कर प्रारंभ करें और यदि बिना सोचे भी हो और सोच करके प्रारम्भ कर लिया सोच विचार करें प्रारंभ किया तो ठीक है नहीं समझ करके बहुत लोग करते कर शुरू कर लिया तो प्रारंभ कर लिया तो उसको पूरा ही करें हाँ निषिद्ध कर्म निधित है तो नहीं छोड़ देना चाहिए जितने विचार कर कर तो भी यदि निषिद्ध नहीं श्रेष्ठ है शास्त्रीय है आरंभ कर दिया तो उसको पूरा करना चाहिए ये नियम सब लिए समापी पैसे समाप्त करें तेनौ एत सायुज्यम सलोकता जयति इसी प्रकार जो प्राण अहम प्राण जो सर सौ समष्टि प्राण में हूँ ऐसे चिंता न करना है प्राण है व्यष्टि प्राण अलग अलग है सब प्राण के मिलाकर के करके प्राण है समष्टिबुद्धि अभिमानी समष्टि प्राण अभिमानी हिरण्य गर्भ है समष्टि सूक्ष्म स्वर् अभिमानी हिरण्य गर्भ है व्यष्टि सूक्ष्म स्वर अभिमानी है ताई तो जैसा तो सब सम जैसे वृक्ष और वन सब मिलाकर के वन नाम हो जाता है एक एक का नाम वृक्ष है इसी प्रकार समष्टि प्राण में हूँ एक व्यष्टि प्राण में अभिमान छोड़ करके अहम प्राण सर्वात्म कहो मैं हूँ ऐसे व्रत धारण करके निरंतर उसकी चिंता उसका चिंतन करे तो उसका फल भी सायुज्यम सलोकता में जेती सह युज्यति सयुग तत्व भाव सायुजम एक साथ हो जाना एक हो जाना सायुजम तद्रूप हो जाता है प्राण रूप हिरण्य गर्भ हो जाता है यदि उपासना में थोड़ी कमती है तो स्वयं हिरण्य नहीं होगा किंतु श्रीलोक चल जाएगा सलोकताम जय समान लोकताम उपासना के तारतम्य के अनुसार फल में तारतम्य उपासना में उत्कृष्ट श्रेष्ठ एकदम अभिमान हो गया जैसे संवर्ग विद्या में आया था ब्रह्मचारी को अभिमान हो गया मैं ही संवर्ग हूँ संवर्ग है प्राण वायु प्राण को संवर्ग सोधने से कहा गया था इतना अभिमान हो गया था तो उसको भिक्षा नहीं देने से कहा जिसके लिए भोजन पकाते हैं उसको भिक्षा नहीं देते हैं ये लोग नहीं सामते हैं अर्थात मैं ही प्राण हिरण्य गर्भ समष्टि में ही आया हूँ मुझे विषा नहीं देते ऐसा अभिमान हो जाए तो स्वयं जीते जी जब अपने को मानता है मैं प्राण हूँ मानने के बाद वो हिरण्य गर्भ हो जाएगा और यदि थोड़े से विज्ञान में मान दिया है अभिमान कभी थोड़ा होता है कभी नहीं होता है कभी रटता है किंतु तो अभिमान नहीं हो पाता है किंतु तो प्रयत्न करता रहता है थोड़े मानद्य हो तो सलोकताम जयती अब ये उपासना करके हिरण्य गर्भ पद की प्राप्ति है कर्म उपासना करके उत्कृष्ट पद प्राप्त होने के बाद भी ये सब फल संसार के अंतर्गत है इसको दिखाते हैं त्रयम वाइदम नाम रूपम कर्मम भागिते तेनाभा अत ही सर्वाणी नाम उषं एकमेत सर्वर्नाम भी सम एक ब्रह्म ति सर्वाणी नाम बिभर्तिदम जो कुछ सब तीन के अंतर्गत है तीन ही नाम हीप कर्म नाम रूप कर्म सब नामकुच ये सौ अनात्म जितने प्रपंच है एक ब्रह्म आत्मा को छोड़ करके इदम त्वे न गृहमाण अपने से भिन्न जितने है सब नाम रूप कर्म नाम तो शब्द है रूप कुछ अर्थ है और कर्म है सब कर्म क्रिया कर्म से ही सब होता है उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं जितने नाम है तेषा नाम नाम वाह तद ऐसा उक्तम उक्त है कारण उपादान जितने शब्द उनका उपादान कारण वाह है वाग सामान्य शब्द सामान्य अतो ही सर्वाणी नाम उत्तिष्ठन्ति क्योंकि सारे शब्द ये सामान्य शब्द से वाग शब्द से इंद्रिय नहीं लेना रहना तो वाग शब्द नहीं शब्द सामान्य सामान्य शब्द को वाग शब्द से कहा जितने विशेष है वो सामान्य से अति तो नहीं है मनुष्य कह दिया कि सामान्य मनुष्य किस मनुष्य को लेना किस देश के मनुष्य को लेना सबका ग्रहण हो जाएगा एक एक अलग अलग मनुष्य जितने विशेष है सब मनुष्य सामान्य से अतिरिक्त नहीं है गौ हो कह दिया गौ सामान्य है जितने विशेष है सब सामान्य में अंतर्भूत है सामान्य के बिना विशेष अलग नहीं है इस प्रकार शब्द सामान्य जितने शब्द उसको भाग ले लिया शब्द सामान्य विशेष शब्दों का घटपट शब्द हरि चैत्र मैत्र आदि शब्द जितने शब्द है सब शब्द सामान्य है वही उपादान है सब विशेष उत्पन्न होते हैं सर्वाणी नाम उठंती सामान्य से एकदेशा साम यही का समान रूप है सामान्य शब्द सामान्य है एक तर्व नाम भी सम सब नाम से समान है क्योंकि विशेष सामान्य से अतिरिक्त नहीं है सामान्य रूप ही है ऐसा ब्रह्म का ब्रह्म विभर्ति धारण पोषण करने वाला क्यों ब्रह्म है क्योंकि इतनी सर्वाणी नामानी विभर्ति सब नाम को धारण करता है सामान्य रूप में ही सब आश्रित होते हैं कारण रूप हुआ कारण में कार्य आश्रित है कारण के बिना कार्य की सत्ता नहीं है शब्द सामान्य हो गया कारण कार्य हो गया विशेष इसलिए विशेषों को अपने सत्ता दे करके ही सब का धारण करता है सामान्य इसलिए शब्द सामान्य इस का धारण पोषण करने वाला है इसलिए इसको ब्रह्म कहा गया अत रूपाण चक्षुरते अत ही सर्वानि सर्वाणी रूपा उत्तिष्ठे एत सर्व सर्व रूप समम में ब्रह्मी तद्धि सर्वाणि रूपाणि भी बरती जिस प्रकार वाक्य के लिए कहा गया इस प्रकार चक्षु के लिए रूपाण चक्षु इतद ऐसा उत्तम जितने रूप है नीलपित हरित चित्रादि रूप है चक्षु क्या विषय उसका चक्षितेत रूपाण चक्षु चक्षु शब्द से चक्षु का विषय रूप सामान्य लेना रूपम कह दिया सामान्य रूप में रूप में रूपत्व तो जाती है रूपत्व विशिष्ट तो रूप सामान्य है रूप कह देंगे तो नील रूप ग्रहण होगा या रक्त हो का ग्रहण होगा सबका पित्त का ग्रहण होगा सब रूप का ग्रहण हो जाएगा कितने प्रकार रूप है सात प्रकार रूप कहते रूप के तो सब ग्रहण हो जाएगा और नील में भी कितने भेद हो जाएगा तत्त व्यक्ति भेद है एक पुष्प में शुक्ल रूप है अनेक पुष्प में अनेक शुक्ल रूप है एक रूप है दो पुष्प में एक जाति वाला शुक्ल तो जाति है किंतु एक व्यक्ति नहीं एक पुष्प को नष्ट करें तो उसका रूप रहेगा नष्ट हो जाएगा दूसरे पुष्प का रूप रहेगा रहेगा क्योंकि उसे भिन्न है इसलिए व्यक्ति भिन्न भिन्न है जितने विशेष रूप सामान्य रूप में अंतर्भुत है सौसे उत्पन्न होता है यह उपादान कारण हो गया जैसे वाक शब्द सामान्य विशेष शब्द का उपादान कारण है इसी प्रकार रूप सामान्य भी विशेष रूप का उत्तम उपादान कारण है अतो ही सर्वाणी रूपाणी उत्तिष्ठती ये कास्माद क्योंकि सारे विशेष रूप इसे उत्पन्न होते हैं एक तम शाम साम, साम, रूप सामान्य सब के समान है विशेष रूप सामान्य से नहीं है एक तद्द सर्वे रूपे रमम सब विशेष रूप के समान है एक तदिश ब्रह्म और सबको अपने कारण होने के कारण कार्य का धारण करता है कारण इसलिए रूप सामान्य का ब्रह्म का गया धारण करने से कारण होने से एक तद्ध ही सर्वानी विभर्ति एतद्धि हेतु है क्योंकि सर्वरूप को दान पोषण करने वाला है कारण होने के कारण इसलिए ब्रह्म हो गया जैसे ब्रह्म सबका का है सब का कारण है इस प्रकार स्वरूप सामान्य भी सब विशेष का कारण है सब का भरण करने वाला कारण में सब आश्रित रहते कार्य तो सामान्य रूप में सब विशेष रूप आश्रित है इसलिए ब्रह्म भी हो गया अथ कर्मणाम आत्मे एतदा अतो ही सर्वा कर्मा उदा सामेत सर्व कर्म भी समं एक ब्रह्मे ति सर्वाणी कर्मा भी बिहर्ति तद सदम अयमा आत्मेक सन्ेतमृत सत्य न छणवै अमृत नामृते सत्यम ताभ्यामयम् प्राण्छन्न अतः कर्मनाम नाम आत्मा ये तरसा उक्तम ये सब कर्म का उपादान कारण आत्मा आत्मा शब्द से शरीर लेना तो शरीर कैसे होगा तो शरीर में रहने वाले कर्म होने से वो कर्म आत्मा शब्द से शरीर लिया आत्मस्थ कर्म सामान्य है आत्मा में जो कर्म सामान्य है वो कर्म लेना उसको आत्मा शब्द से कहा कर्म विशेषज्ञा आत्मा शरीर हो गया सामान्य आत्मा में कर्म होता है शरीर के द्वारा कर्म होने से शरीरस्थ कर्म सामान्य को ले लिया कर्म सामान्य को कर्म शब्द से लिया उस कर्म को कर्म नहीं कह करके शरीर आत्मा कह दिया मंचा में स्थित आदमी चिल्लाते हैं तो मंचा क्रोशंती मंच शब्द प्रयोग कर दिया मंचस्थ पुरुष के लिए इसी प्रकार आत्मा का तथा शरीर शरीर में स्थित कर्म को शरीर वाचक शरीर शब्द से कहा शरीर शब्द नहीं करके आत्मा का आत्मा का तथा शरीर यहाँ लेना उसमें स्थित कर्म तो अर्थ होता है जितने विशेष कर्म है सबका उपादान कारण कर्म सामान्य जिस प्रकार सारे रूप विशेष रूप का उपादान कारण रूप सामान्य इस प्रकार विशेष कर्मों का कर्म विशेषों का दर्शन हो मनन हो गंध ग्रहण हो चलनात्मक दौड़ना हत्या से ग्रहण करना जितने क्रिया है का कर्म सामान्य में क्रिया सामान्य में अंतर्भाव होता है जिस प्रकार चक्षु के लिए कहा इस प्रकार आत्मा कर्म आत्मा का अर्थ शरीर कर्म सामान्यम आत्मा का अर्थ करना शरीर शरीर शरीर कर्म लेना कर्म सामान्य ही विशेष कर्म का उक्तम उपादान कारणम कारण हिका क्योंकि अतः कर्म सामान्य से सर्वा कर्मा सामान्य कर्म से विशेष कर्म उत्पन्न होते हैं कर्म ही सौ क्रिया का कर्मणां विशेष कर्म का समान सामने साम्य एक कर्म भी साम क्योंकि सब विशेष कर्म के साथ सामान्य सामान्य हम एक तदेश ब्रह्म जिस प्रकार रूप सामान्य सर्व विशेष रूप का धारक है इस प्रकार कर्म सामान्य कारण होने के कारण सर्व विशेष रूप का सर्वाणी कर्माणी विभर्ति धारण धारण पोषण करता है इसलिए ब्रह्म हुआ तदैतत् सद एकम अयम आत्मा ताम ता रूप कर्म नाम के लिए वाक है रूप के लिए चक्षु का कर्म के लिए कर्म सामान्य कहा ये नाम रूप कर्म कितने हो गए ये सद तीन होते हुए एकम अयम आत्मा ये तीन होते एक ही अयम आत्मा आत्मा है कार्यकर्ण संघात आत्मा सदस्य शरीर लेना शरीर इंद्रिय का समुदाय है ये तीन ये नाम रूप कर्म आत्मा वो एक सन आत्मा भी एक है कार्य कर्ण संघात पिंड एक होता हुआ एक तत्त वो भी नाम रूप कर्मात्मक है नाम है शब्द रूप है और कर्म है कर्म सामान्य हुआ तद एतद अमृतम ये हो गया अमृत हो गया ये शरीर कह करके अमृत सत्य चन्नम छनम हो गया आत्मा है आत्मा हो गया कर्म ये नाम रूप कर्मात्मक एक होकर के अध्यात्म अधिभूत अधिदेव करके व्यवस्थित होकर के नाम रूप कर्म हो गया मुख्य हो गया आत्मा है अमृत तो हो गया एक है अमृत तो सत्य चन्नम और सत्य से ढका गया ये अमृत तो सत्य से ढका गया अमृत तो क्या है और सत्य क्या है प्राण वा अमृतम ये प्राण हो गया अमृत प्राण है अमृत करणात्मक हो गया आत्मस्वरूप है अमृत अविनाशी है और नाम रूप दोनों हो गए सत्यम नाम रूपे सत्यम सत्य रूप से प्रसिद्ध है तो नाम रूपक के द्वारा ये प्राण ढका गया ये प्राण लेकर के आके समि प्राण है लेना ताभ्याम अयम प्राण छाभ्याम नाम रूपाभ्याम ये अमृत रूप प्राण ढका गया ये सत्यानाम सत्यम प्राण है छन प्राण हो गया अमृत नाम रूप से ढका गया ढकाजंग से प्रकाश नहीं होता है अभी यहाँ तक ये अविद्या का विशेष संसार बता गया अन्य असु अन्य अहम इति न स वेद जो अन्य आत्मा उपास्य उपासक भेद दृष्टि से उपासना करता उपासक मेरे से भिन्न मैं उपासक भिन्न हूँ ऐसा जानने वाला न स भेद यथा पशु रदेवान अन्य आत्मान उपास्य अन्य भेद दृष्टि से उपासना करने वाले अज्ञान अविद्या विषय बताया और अविद्या का कार्य सारे संसार ब्रह्मलोक लोक प्राप्ति तक हिरण्य तक संसार के अंतर्गत है ये समझ करके संसार से वैराग्य होना चाहिए अविद्या का विषय जितने हैं सब मिथ्या है मिथ्या प्रपंच में आसक्ति जब तक है सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी सत्य वस्तु की प्राप्ति करने की इच्छा हो तो मिथ्या में आसक्ति का त्याग इच्छाओं का त्याग वही वैराग्य है प्रकाश को जाने की चाहे तो अंधकार को छोड़ना पड़ेगा और अंधकार को नहीं छोड़े सूर्य किरण को जाएंगे दोनों संभव नहीं है इसको विचार करके विद्या सूत्र कहा गया था आत्मे तेवपासी के ज्ञान से सब कुछ ज्ञात तो हो जाता है आत्मा को सबसे कहा प्रियतम सर्वस्मात अंतरतरम अंतर तोड़ अंतर एम आत्मा पुत्र पिता सबसे प्रिय कहा था ओ दृष्टि की निंदा कीगी और एक तो दृष्टि के लिए कहा अभयपद है इसके लिए आगे प्रारंभ किया जाता है दृप्त बाला किचानो गार्ग्य आस सहोवाचा जातशत्रु काश्यम ब्रह्म ते भ्रवाणी सहोवाचा जातशत्रु सह सामचि दौ जनको जनकित वे जना धावती बाला के नाम के बला का का बला का पुत्र था बाला गर्वित है दृप्त है गर्व वाला थोड़ा ब्राह्मण का बालक है थोड़े कुछ पढ़ा वेदादि तो अनुचान कुछ वेद अध्ययन कर लिया है अनुचान गुरुकुल में रह कर के वेद अध्ययन कर लिया करके तो गार्ग्य गर्ग गोत्र आप त्य गर्ग गोत्र में था बालक के नाम के ऐसा कृषि काल में था दृप्त है घमंड थे थोड़ा घमंड अध्ययन कर लिया तो अनुचान था सह उवाच अजात शत्रुन एक राजा है अजात शत्रु नाम है अजात शत्रु अर्थ भी होगा उनका शत्रु कभी नहीं तो उत्पन्न नहीं हुआ है जन्म नहीं हुआ क्षत्रिय है काशी के राजा काश्य हो। क्षत्रिय होने पर राजा होने परी वो भी गुरुकुलवास वेदाध्ययन सब करते ज्ञान प्राप्त करते वो ज्ञानी थे का राजा राजा ब्रह्म ज्ञानी है क्षत्रिय बालक ब्राह्मण है बालक वेद कुछ अध्ययन कर लिया ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं है किंतु घमंड हो गया था ब्रह्म ज्ञान नहीं उनसे तो घमंड होगा हो अपने में बहुत जान बहुत आता है तो जा करके अजा शत्रु से काश्य से कहा क्योंकि ये तो ब्राह्मण है वो तो क्षत्रिय राजा है क्या ब्रह्म ब्रह्माणी आपको मैं ब्रह्म का उपदेश करूं तो राजा खुश हो गए सोवाच हो जाते शत्रु सहस्रम एत्याम भाची दद्मा इसी वाणी के लिए 100 सौ गो हम आपको दान करेंगे आगे उपदेश उपदेश का उपदेश्ट के लिए दक्षिणा अलग जो इतने तुमने आकर कहा ब्रह्मते थे मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करूं ये अमूल्य वाणी है आप मेरे पास आकर तुमने कहा इसी वाणी के लिए सहस्रम ये वाची इस वाणी के निमित्त तो एक हजार गोदान करता हूँ क्या हो गया इसमें जनको, जनको जनक इत भना धावंधि सब लोग जनक के पास दौड़ते हैं जनक वो जनक जनक वो दाता जनक श्रोता जनक श्रवण करने वाले हैं जनक दान करने वाले बड़े बड़े विद्वान सो जनक के पास दौड़ते हैं अभी तक तो मेरे पास कोई नहीं आया था जो जन के पास दौड़ते बड़े बड़े लोग तुम तो मेरे पास ऐसी संभावना करके मेरे पास आया कि जैसे जन को सब लोग मानते कि जनक दाता दो बार जनक को जनक जनक दाता है जनक श्रोता है इसे मान करके जो प्रसिद्धि के अनुसार सब जन के पास दौड़ते हैं वही दान करने वाले वही सुनने वाले दौड़ते हैं ये लोग ऐसे मानते हैं कि तू संभ मेरे पास संभव है करके मेरे पास आया ये तो प्रसिद्ध है सब लोग दौड़ते किंतु तुम मेरे पास आया तो मेरे पास भी ये संभावना है कि मैं भी दान कर सकता तो मैं सुन सकता हूँ जन जनक सबसे श्रेष्ठ है दादा श्रोता बड़े बड़े विद्वान मानते प्रसिद्ध है तुम मेरे पास आए करे इसे कहा इसे बड़े खुश हो गई एक हजार गोद देने के लिए कह दिया <coughs> फिर उपदेश प्रारंभ कर लिया सहोवाच गार्ग्यो ये वा पुरुष एतमेव ब्रह्मातशत्रुर्मा में संबधिष्ठा अतिष्ठा सर्व भूता मूर्धाराजेती व अहम एत स एतम उपास्ते भूतानां अतिष्ठा कहा भूता मूर्धाराजा गानिकसो आदि पुष्ए एतमें अहम ब्रह्म उपासे तो आदित्य में, में जो पुरुष है आदित्य मंडल में पुरुष है वही ब्रह्म है इसकी मैं उपासना करता हूं अर्थात तुम तो भी उसकी उपासना करो आदित्य में पुरुष है पुरुषना तुम करो मैं उपासना चौजा शत्रु मा मा ए तस्वीन संबदिष्ठा मा मा नहीं कर हाथ है नही नहीं छोड़ो मा इसमें नहीं कहो ये तस्वीन क्योंकि मैं जानता हूं जो मेरे में ज्ञान है आप उसमें आप गुरु बनकर उपदेश करोगे ऐसा नहीं मैं छोटा हो जाऊँगा उसको हमको कुछ नहीं आता है ये तो मैं जानता हूँ जब मैं जानता हूँ उसको उपदेश करना करना नहीं जो कुछ अधिक है तो बताना है। मैं तो इसको जानता हूँ इस्ठा तो जानता हूँ तो इसको मैं पूरा जानता हूँ तो सोचते हो सोचोगे ये थोड़ा जानता है पूरा नहीं जानता है क्या नहीं जानता हूँ अतिष्ठा सर्वेशां भूतानाम सबको अतिक्रम करके स्थित है अतिथि अतिष्ठती भूतों को अतिक्रम करके स्थित है अतिष्ठा सर्वेशा भूता नाम ये मूर्ध है राजा है ये इसको अहम एतम उपासे, मैं भी इसकी उपासना करता हूँ मैं जानता हूँ और तुम सोचो तो कि इसकी उपासना तो केवल करता हूँ इसके गुण गुण तो मैं जानता हूँ इसका फल नहीं जानता हूँ ये बात नहीं फल भी मुझे मालूम है स एवं उपास अतिष्ठा सर्वेशा भूतान सारे भूतुक अतिक्रण करके अतिष्ठा हो जाएगा मुर्धा राजा हो जाएगा श्रेष्ठ हो जाएगा सब मुर्धा राजा के समान जैसे गुण उपासना करेगा ऐसे गुणवाला हो जाएगा इसका फल भी मैं जानता हूँ इसलिए दूसरे कुछ जानते हो तो कह सहोवाच गार्ग्य ये वासु चंद्र पुरुष ए तमएवाहम ब्रह्मोपास सहोवाचा जात शत्रुमा मई तस् संविष्ठा वा बृहन पांडरवासा हाँ सोमराजयती व अहमेत भवति नास्यान्नं सुत प्रसुत ना द्वितीय द्वितीयपरिया में कहा जो चंद्रमें पुरुष वही ब्रह्म में उपासना करता हूँ अर्थात तुम इसकी उपासना करो चंद्रमें सहवाच इसी प्रकार प्रत्येक प्याया माँ माँ कह करे हाथ हिला करके नहीं नहीं इसमें संवाद नहीं करो ये तो मुँह जानता हूँ और केवल इतने नहीं उसका और भी जानता हूँ बृहत उसका नाम पांडरवास सोम राजा इस प्रकार अलग अलग नाम है ये भी मैं गुण जानता हूँ अहम एक तम उपास जानता हूँ इसकी उपासना में करता हूँ अब तुम सोचोगे कि इसके जानता हूँ उपासना का फल मुझे मालूम नहीं ये बात नहीं फल भी मालूम है सही एतम एवं इस प्रकार जो उपासना करता है चंद्रमंडल से पुरुष को अहर अह श्रुतः प्रसुत भवति रोज रोज सुतः प्रसुत सोमयाग करते हैं सोम्य में, में सोमरसन निचुड़ते हैं यज्ञ में श्रुत होता है प्रसुत है सुतना श्रुत प्रकर्षण श्रुत एक प्रकृति याग, याग होता है एक विकृति याग होता है प्रकृति याग कहते हैं जिस याग का विधान किया गया उसमें सारे अंगों का उपदेश हो उसको कहते प्रकृति दर्श पुनवास एक याग है तीन प्रकार याग होते हैं इष्टि सोम पशु इष्टि एक है सोमयाग पशु याग जितने इष्टि है दुग्ध दग्धि घृत के द्वारा किए जाते इष्टि सब इष्टि का इष्टि की प्रकृति है दर्श पुनवास दर्शपुनवास में जितने अंगों का उपदेश किया गया आगे जितने आगे इष्टि है सब अंगों का अनुष्ठान इष्टि में ऐसे ही करना है जिसे दर्शोपनवास में करने के लिए कहा गया दशपनवास को इष्टि कहते इष्टि की प्रकृति प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य प्रकृति में जैसे अंगों का अनुष्ठान होता है अन्यत्र कहीं भी इष्टि है थोड़ा सा उपदेश कर दिया इष्टि सब कर्म अंगों का अनुसार होगा इसी प्रकार पशु याग है अग्नि समय पशु मारवे तो अग्नि समय पशु है उसमें जितने कर्म है सर्वत्र इसे करना है और एक ज्योतिषमय सोमयाग की प्रकृति है में जितने अंग अनुसान होता है कोई भी सोमयाग हो सौम्य नियोजित वहाँ इसी प्रकार अंगो का अनुसार करना होता है तो यहाँ सूतम कह करके प्रकृति में याग में यज्ञ प्रकृति नामक यज्ञ में उसका सोम निचोड़ा जाता है अर्थात मुख्य जो प्रकृति याग करता है और विकार में विकृत्याख्य में भी वहाँ होता है अर्थात सौमयाग अनुष्ठान करने पर जितने फल है इस उपासना का इतने फल है विकृति प्रकृतियात्मक जितने सौमयाग अनुष्ठान करने पर यह सब सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाता है ये उपासक को इसलिए सुत प्रस्तुत होती न अन्न क्षति यश्का अन्न क्षयन हेता है अन्नासक सम अन्न है सहवासे सहवाच गाग्यो येवासो विद्युतिपुरश एक अहम ब्रह्मोपाशय सहोवाचा जात शुर्मातस्बधिष्ठा तेजस्वी वा अहमेत उपासम उपास्ते तेजस्वी तेजस्वी ने हास्य प्रजा भवती फिर तृतीय पर्याय में गारी कहा ये जो विद्युत में पुरुष है यही ब्रह्म में इसकी उपासना करता हूँ अर्थात तुम भी इसकी उपासना करो सूर्यचंद्र उपासना तो जानते हो किंतु विद्युत में पुरुष है इसकी उपासना करो वो क्या नहीं नहीं इसको छोड़ो ये मैं जानता हूँ अजात मा माए तस्वधिष्ठा इसमें नहीं कहो जो मैं जानता हूँ उसको नहीं जो अधिकों को जानते तो वही साथ बोलो ये इसका गुण भी जानते है है इसकी उपासना करता हूँ तेजस्वी तगुण तो विशिष्ट है और इसका फल भी मुझे मालूम है जो इसकी उपासना करता है तो ते तेजस्वी होता है इसके प्रजा भी पुत्रादि तेजस्वी होते हैं सह वाच गाग्यो ये वाएं आकाश पुरुष एतमें हम ब्रह्म उपास शत्रुमा में तस् संबिष्ठा पुनःम प्रवृत वाँ स एतम so, एवं पूर्यते प्रजयापिर्नाश अस्मात् प्रजोदर्तते फिर प्रत्येक पर्याय इस प्रकार उपदेश करता है वो मना करते छोड़ो ये में मुझे मालूम है आकाश में पुरुष इसकी में उपासना करता ब्रह्म तो कहा नहीं नहीं इसको छोड़ो ये मैं जानता हूँ इसका गुण भी जानता हूँ पुनः है अप्रवृत्ति है पुण्यत्व तो विशेषण है अप्रवृत्ति तो विशेषण है जैसे विशेषण का वाला का उपासना करता है इस प्रकार फल भी प्राप्त होता है तम यथा यथो तो पश्यते तदेव होती जिस जिस प्रकार उपासना करता है ऐसे ही फल प्राप्त करता है जिस गुण विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करेगा ऐसे गुण की प्राप्ति होती है तो गुण प्रकाशन से उपासना करने से पूरीयत प्रजया प्रजा प्रजाप्रशु से भर जाता है और प्रवृत्ति तो गुण विशेषण से पूजा करने से उसका न अस्मात् प्रजा न उद्वर्तते प्रजा इससे संतान का विच्छेद नहीं होता है प्रजा का प्रजा की संतान चलता है उसका विच्छेद नहीं होता है प्रजा की संतति अविच्छेद रहती है एव सहोवाच गारि अम वायुपुरुष एतमेंहम ब्रह्मोपासवाचा जात शत्रुमा में तस्वधिष्ठा इंद्रो वैकुंठो पराजिता सेने वा अहमेतपास्य एतम एवं उपाससते जिष्णुर्परा जिष्णुर्भवत्न्न तस्जाई गार्गन का जो वाई में पुरुष है ये ब्रह्म इसकी में उपासना करता हूँ तुम भी करो जातर और जात नहीं नहीं नी में संवाद नहीं करो ये तो मालूम है इंद्र हे वैकुंठ हे अपराजिता सेना इसका नाम है ये सब गुण हम जानते हैं और ये शह्य एतम जैसे गुण वाला उपासना करता है तो जिष्णु है अपराजिष्णु भवती जय करने वाला होता है सबको जय जीत लेगा और अपराजिष्णु अन्य से पराजित नहीं होगा स्वयं सबको जीत लेगा और उससे परास्त नहीं होगा और अन्यत्य जायी अन्यतः अन्य अन्यतस्त्य अन्यतस्तस्तः जो शत्रु है उनको भी जीत लेता है अन्य अन्यत्य जायी जय जायी जी धातु से सुप्य जातु निनी होकर जायी बनैया अपने जो सपत्न विरोधी है उनको सबको जीत लेता है ऐसे उपासना करने वाला उसके बाद आगे फिर सहवाच गार्ग्यो येवायम अग्नौ पुरुष एतम एवाहम इति ब्रह्मोपासबाचा जात शत्रुमा तस् संवधिष्ठा विशा सही रीति वा अहमेत उपासतम एवं उपास्य विशा सही भवती विशा सही हास्य प्रजा भवती गार्ग्य ने कहा जो अग्नि में पुरुष है इसके ही ये ब्रह्म इसकी में उपासना करता हूँ तुम भी करो अजात सतने कहा माँ माँ तस्वीर संबंधिष्टा बराबर इसी में नहीं कहो ये तो हमको मालूम है और इसके गुण भी विशा रीति इसको कहते विशाष ही विशा कहते जो हबी डालते हैं वो सब को सहन कर लेती है अग्नि विशास जो हबीर ईष्यतेप डालते सब को भस्म कर देने से विश्वास ही हो गया विशेष सहन के हबी को सहन करने वाला अर्थात तो हबी को सबको भस्म कर देती अग्नि अग्नि में जितने डालो ग्री चर डालते जाओ सब को भस्म कर देती है विशास हम एतम उपाय की इसकी मैं उपासना करता हूँ इसका फल भी मुझे मालूम है सही एतम एवं उपास उपासना करता है विशाषित तो गुण विशिष्ट उसे विशासवती वो भी हिस्सा सब सहन कर लेगा दूसरे विरोधी लोग कुछ करे सब को सहन कर लेगा विशास ही रह अश्य प्रजाभवती और इसके प्रजापुत्र भी सहनशील हो जाएंगे ये भी एक बड़ा गुण है दैव सम्पत्ति है सहनशीलता दूसरे लोग को कुछ भी करे कुछ भी कहे सहन करने ला अपने लक्ष्य अपने कुछ उद्देश्य अलग ही। दूसरे लोग की बात सुन करके हाथी चलता है रास्ता पर कुत्ते भूखेंगे हाथ वापस चल जाता है अपने रास्ता पर चलता है कुत्ते भूख भूक कर दूर दूर भागेंगे जब हाथी पास में आएगा दूर भाग जाएंगे दूर दूर से भूखेंगे जैसे दौड़ कर आते हैं और आगे हाथी गया तो भाग जाएंगे इसी प्रकार सहनशीलता सब सहन करना है जो प्रार्ध में है ठीक है सब चलेगा अपना लक्ष्य की प्राप्ति के लागे बढ़ना है ये सवन करना है सहवाच गाग्यो येवाएमसुपुरश एतमेवाह ब्रह्म उपासचा जातशत्रुमा तस् संबधिष्ठा प्रतिपैती वहमेत उपाशती स एतम एवं उपास्ते प्रतिपम हयनमुपगछति ना प्रतिरूपम अथो प्रतिरूपो समा जायते जो ज्वलम पुरुष है इसकी में उपासना कर दो ब्रह्म है तुम उपासना करो और जात्र शत्रु कहते ये छोड़ो इसमें माँ माए तस्विन संबदिशा इसमें संवाद नहीं करो दोनों का ज्ञान बराबर है इसमें जैसे नहीं जानता तुम उसका उपदेश करते तो ऐसा नहीं।, नहीं जानता हूँ वो उपदेश करो और इसका गुण भी जानता प्रतिरूप ये प्रतिरूप प्रतिरूपत्व गुण विशिष्ट उपासना में करता हूँ जय एव तम एवं उपास इस वायु की जल में वायु नहीं जल में पुरुष है इसकी इस प्रकार उपासना करता है प्रतिरूपत्व गुण प्रतिरूपम हवे न इसको प्रतिरूप योग्य फल प्राप्त होता है ना प्रतिरूपम अयोग्य नहीं और इसके प्रजाबी भी अनुकूल श्रुति स्मृति शासन अनुरूप प्राप्त तो होता है विपरीत नहीं होता है ये प्रतिरूपकार्थ प्रतिरूपकार्थ नहीं खाली उसके बराबर जैसे दिखेगा एक गोरा है तो गोरा है ये काला है तो काला है लंबा है तो लंबा ऐसा नहीं प्रतिरूप अनुरूप अनुरूप है श्रुति स्मृति के अनुसार शास्त्रीय मार्ग पर चलने वाला श्रुति स्मृति अनुशासन चलने वाला इसके प्रजा पुत्र भी होंगे ये भाग्य परम सौभाग्य होता है गिरस्थों का पुत्र यदि सन्मार्गामी होता है पुत्र बहुत होकर विपरीत मार्ग जाएंगे तो बड़े दुखी बहुत व्यर्थ है गृहताश्रम पुत्र जी सनमार्ग में चलते हैं तो यही है पुण्य का फल फल उपासना पुण्य कर्म करने से पुत्र भी सुपुत्र सत्पुत्र होते हैं जब स्वयं पाप कर्म करते हैं तो पुत्र सुपुत्र नहीं होंगे इसलिए गृहस्थ को ये आगे के लिए प्रजा के लिए भी सचना चाहिए स्वयं जो विपरत मार्ग में चलते हैं, थोड़ा विपरीत करते तो पुत्र पोते और आगे बढ़ेंगे थोड़े थोड़े कोई कुछ निषिद्ध भोजन करते देगा हूँ कभी कभी ले लेते हैं कभी कभी लेते तो पुत्रों क्या कभी कभी लेगा रोज लेगा यदि कभी कभी लेते हो उनको पता चल गया पिताजी कभी कभी लेते हैं तो शुरू कर देगा कम उम्र से कम उम्र से जो खाना पीना शुरू कर लिया वो कभी कभी तो लेता है देने में कभी कभी लेता है ये तो सप्ताह में महीना में कभी कभी लेते खा लेते पी लेते हैं बच्चा सोचेगा हम दिन में कभी किस दिन सुबह किस दिन शाम को कभी कभी लेते हैं <laughs> रोज ही लेगा तो कभी कभी मतलब रोज शाम को नहीं लेता है कभी कभी लेता है शाम को कभी सुबह ले लिया कभी दोपहर में ले लिया ऐसे बढ़ जाते हैं <laughs> इसलिए अनुरूप पुत्र प्राप्त होता है उपासना का फल है सहभाष गार्ग्यो ये अयम आदर्श पुष्ए एक अहम ब्रह्मोपाससवाचार्यता शुरुआम संबदिष्टा रोचिस्ृुरी वा अहमेत उपाससएत उपास्ते रुचिस्ृु बवती रुचिस्णुरास्य येहि यही सन्नीगति सर्वास्प अतिरोचते गार्गियन ने कहा जो आदर्श दर्पण पुरुष है यही ब्रह्म इसकी मैं उपासना करता हूँ जातर झात्र शत्रु का इसको ये पर संवाद नहीं करो ये मुझे मारे में इसके गुण भी जानते तो रुचिष्णुति वा अहम एक तो में रुचि स्णु तो गुण विशिष्ट अत्यंत शुद्ध है अत्यंत स्वच्छ से स्वच्छ है इसकी उपासना करता हूँ तो सत्व स्वभाव ये दर्पण में है और हार्द्य हृदय में भी है एक इसकी उपासना करता साय एवं एतम एवं उपासते इस प्रकार उपासना करता उसका फल भी जानता हूँ रुचिष्णु है भवती वो भी स्वभाव होता है प्रकाश स्वभाव होता है इसके पुत्र भी ऐसे होते हैं यही सन निक जिनके साथ संबंध होगा सर्वा स्थान अतिरोचते सबको रुचिकर होता है जहाँ जहाँ गया सब उसको पसंद करेंगे ऐसा होता है कोई व्यक्ति इसके बारे में सब खुश होते सब कहते बहुत बढ़िया और कोई होता है सब नहीं प्रसन्न नहीं करते ऐसे कम होते जो सब लोग उसको करो हो ये पुण्य का फल है सहोवाच गार्ग्यो यम यम पश्चात छब्दो अनुदे त्येतम ऐवाह ब्रह्म उपास जात शत्रुमा तस्म संबदिष्ठा असुरवाहत उपासतम एवं उपास्य सर्व हेवास्म लोक आयु रहती नैनम पुरा काला प्राण <coughs> कहा जो यंतम पश्चात शब्द अनुदेति यंतम कोई चलता है चलते पीछे शब्द होता है कभी कभी भ्रम होता है पीछे कोई आ रहा है क्या आगे चलता है पीछे कोई थोड़ा शब्द होता है अपने शब्दों पीछे होता है कोई आता है कोई कोई डर जाता है भूत आता है क्या पीछे शब्द होता है अनुदेती एतम एवं अहम ब्रह्म उपास ये ब्रह्म इसकी मैं उपासना करता हूँ चलते समय पीछे जो कुछ शब्द होता है सहवाच जाता सुन ने कहा माँ माए तस्विन इसके ऊपर नहीं कहो ये तो मैं जानता हूँ असुरतेवा अहम एतम उपास ये प्राण है अपन प्राण का ही होता है लगता है पीछे कोई आ रहा है ये अशु प्राण है इसे उपासना करता हूँ स एतम एवं उपास है जो उपासना करता है उपास्य सर्वस्मिन लोके आयु रेति इसमें संपूर्ण आयु का प्राप्त करता है एनम काला प्राण न जाती काल के पहले प्राण त्याग नहीं करता है रोगादि से पीड़ित तो नहीं पीड़ित तो होने पर भी नहीं मरता है ऐसे रहता है ये सब वो गुण के अनुसार फल प्राप्त करता है सहभाष गार्वाएम दीक्ष पुरुष एतम एवं ब्रह्मोपास सह वाचा जातशत्रु मेत संबिष्ठा दिव्यो अन्पगैती वा अहमेत स यहतमेम उपासस्ते द्वितीय बान भवती नस्म पुरुष गार इसकी में उपासना करता हूँ दिशा है कर्ण में देवता देवताश्विनीकुम ये उपासना करता हूँ तो मैं एकबधिष्ठा इसके संवाद नहीं करो ये द्वितीय अनपग इति अनपग इस गुण से उपासना करता हूँ तो उपासना करने से कैसे अपग नहीं होता है हमेशा द्वितीय वाला होता है और उससे अतिरिक्त उसके साथ रहता है जैसे उपासना करता है द्वितीय वा न भगवती वैसे द्वितीय वाला उसके अनुसार गण का विच्छेद नहीं होगा उसे अलग साथ में रहेंगे न अस्मात गण छिद गण से उच्छेद नहीं होगा साथ अन्य लोग रहेंगे सहवाच गारिए यहअ छायामह पुष एतमेंहम ब्रह्मोपाशयती सहवाचा जाताशतर्मा में संबिष्ठा मृत्युरी अहमेत स एतम उपासमेअस्मल्लोक आयुति ने कालात्मक छायामहे बाहर छाया है, है देह में अंधकार अज्ञान है एक दवता हे ब्रह्म उसकी उपासना करता हूँ और जाते शत्रु ने कहा माँ माँ ये तस्विन संबिष्ठा मृत्यु इसकी है मैं उपास मृत्यु से ये विशेषण दिया एक देवता है इसकी उपासना मैं करता हूँ जो इसकी उपासना करता है सर्वम है वो अस्मिन आयुर्वेद पूरा आयु को प्राप्त करता है तो पहले भी था वहाँ रोग आदि से पीड़ित तो होने पर भी नहीं मरता है यहाँ रोग आदि भी पीड़ा नहीं होता है ये विशेष ही मृत्यु नहीं आता है, मतलब रोगादी पीड़ा भी नहीं होता है तत्सव तो अस्म लोके आयुर्ेदे नैन पुराका मृत्युरागछति काल के पहले मृत्यु उसके पास आती ही नहीं सहवाचा गारिगो ये वह आत्म पुरष एतमेव ब्रह्म उपाशयती सहवाचा जाता शत्रुर्मा तस् संबधिष्ठा आत्मनिति वहमेत मुसैती स एक तो आत्मनिह भवत्या आत्मनिहा प्रजा भवती सूष्णी में आशार्ग्य गार्ग्य ने कहा जो आत्मा में पुरुष है आता है बुद्धि है हृदय में प्रजापति बुद्धि हृदय में एक देवता है उसकी मैं उपासना करता हूँ ब्रह्म दृष्टि से आप इसे उपासना करो अजाता शत्रु ने कहा मां मां एक तुस् इसमें संवाद नहीं करो दोनों का ज्ञान बराबर इसमें इसमें तुम कहो तो हम बाधित हो जाएंगे हम जैसे नहीं जानते ऐसे नहीं है आत्मनि ये और इस उपासना का गुण भी जानते आत्मनिनी आत्मनि इति वाह हम एतम उपास आत्मनि ऐसी गुण से मैं पूजा करता हूं उपासना करता हूं और इस उपासना का फल भी मुझे मालूम है एवं उपास है ये आत्मा क्या ऐसे उपासना करता है बुद्धि में आत्मनित्व गुण विशिष्ट आत्मनि अभवती वह भी, भी होता है जैसे गुण से उपासना करता है ऐसे फल प्राप्त करता है और इसके प्रजा भी पुत्रादि आत्मनिनी होते बुद्धिमान होते तो ऐसे फल प्राप्त करते सूषणिमा स गार्ग्य हो उसको जितने मालूम था एक एक उपदेश करने लगा सबको राजा कहता है मैं जानता हूँ इसके भी गुण बता दिया कर्म उपासना का फल भी, भी बता दिया गारिग के पास जितने था ज्ञान सब समाप्त तो हो गया राजा शत्रु ने कहा इससे अतिरिक्त कुछ जानते हैं तो बोलो इसको तो मैं मालूम है और बोल क्या कहेगा सूष निमाश चुप हो गया गारिग चुप, चुप हो कर के मुँह कर नीचे कर दिया चुप होकर बैठ गया और कुछ बाहर नहीं हुआ जो ज्ञान था उषीण हो गया समाप्त तो हो गया जो जानता था सो सबका प्रत्याख्यान कर दिया और कुछ ज्ञान नहीं और क्या कहेगा कुछ नहीं करे सिर्फ नीचे करके बैठ बैठ गया सहभाषा अजातशत्रु एता बन्नुता बद्दीति नदी तम भवती सहबाच गार्ग्य उपत्वायानीति अजातशत्रु ने कहाता बन्नु विचार्यमाण पृतः क्या क्या इतने ही तुम जानते हो कहा एताब्धि कहता है गार्गियन ने कहा है? मैं तो इतने ही जानता हूँ अजाता सत्य ने कहा एता बता न विदिता मोबती इतने जान से ब्रह्म ज्ञान तो नहीं होता है तुम जितने जाना एता बता इतने ज्ञान तो होने पर ब्रह्म विदि नहीं होता है तो इसका अभिप्राय क्या है क्यों गर्व कर तो घमंड कर हो अभिप्राय इतने जान से कुछ नहीं हुआ तो गर्व क्यों है अर्थात जितने भी ज्ञान हो जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तब तो तक मूर्ख है अज्ञानी है ज्ञान कुछ नहीं घमंड करना नहीं चाहिए गर्व नहीं करना चाहिए गर्व घमंड क्या करना है अनादिकाल से भटक भटक करके अभी मनुष्य जन्म मिला कितने साल हो गए अभी तक भी ब्रह्म ज्ञान परमात्मा साख्यातकार नहीं कर पाया क्या बड़ापन अपन में है कितने बार राजा महाराजा बन गया स्वर्ग में चला गया इंद्र भी बन गया कितने करोड़ करोड़ बार कितने बुद्धिमान हो गया कितने ग्रंथ लेके दिया होगा कितने पढ़ा दिया कितने बार राजा मंत्री बन गया क्या नहीं हुआ सब करते करते भी अभी तक तो कुछ नहीं हुआ फिर आया फिर पता नहीं कहाँ जाना है ये सब करने के बाद भी कभी कशु पशु पक्षी नरक पेड़ पौधा भेड़ बकरा कुछ क्या बनेगा कोई ठिकाना नहीं अभी आगे क्या बनेगा ठिका नहीं घमंड किसके लिए आगे पता है सर्वे पर क्या बनना पड़ेगा उसको थोड़ा विचार करो तो गर्व घमंड खत्म हो जाता है कि आपने बड़ा पने एक बार प्राण वायु चल समाप्त तो हो गया बस उस समय कहेंगे राम नाम सत्य बस इसके बाद ये तो हो गया राम नाम सत्य कहने वाले तो छोड़ करके जला करके आ जाएंगे गंगा जी फेंक देंगे बाकी क्या है उसकी दव, तुम्हारी गति क्या है इसको विचार करो इसलिए ये कहने का अभिप्राय इतने जाने से ज्ञान तो नहीं होता है तो ब्रह्म ज्ञान नहीं आ तो क्यों गर्भ तो कर तो ये अभिप्राय है भगवान भाष्य कार्य कहते क्यों गर्वी तो हो ब्रह्मते ब्रह्माने ने आकर कह दिया किसी प्रकार कभी भी अपने गर्भ कर के कुछ शब्द कहते हो ये ठीक नहीं ए, का, ये है ये गार्ज्ञान समझ ला इतने जाने से ज्ञान तो नहीं होता है मतलब और कुछ जानने का है और कुछ बाकी जानने का है और इनको मालूम है तो उसको प्राप्त करना है तो ऐसा नहीं कि पहले आया था जय के पास गया था कौन गया था वो भी माला गया प्रवाह वो वा, वा, वापस चला गया पिता का नाम सेत के तो गौतम शेतक के तो वो नहीं राजा प्रवाह जै पांच प्रश्न पूछा अरे ने अच्छा हाँ ओ वो चला गया पिता से कहा मैं नहीं जानता हूँ आपने हमको क्या उपदेश किया आगे भी इसमें आएगा भृदारणी के में भी है शांति के में आया था पिता कहते चलो चलेंगे कहा मैं नहीं जाऊंगा आप जाओ इस राजा को मैं देखना ही नहीं चाहता हूँ तो ये किंतु यहाँ जो दृप्त बाला की जाकर के तेज़ उपदेश किया था बाद में किंतु तो जब उपदेश करते करते थक गया समाप्त हो गया ये राजा ने कहा इतने ज्ञान से ज्ञान नहीं होता है तो फिर आगे कहा उपत्व मैं आपके पास समर्पित हूँ मुझे उपदेश कीजिए हाँ श्वेत के तु तो आरुण्य आरुण्य पंचाला नाम परिषद में आ जाऊँ जय भी ले राजा आरुण्य है पुत्र श्वेत केतु तो का नाम है जा करके के पहुँच गया तो राजा ने पूछा पूछा क्या तुम अनुशास अनुशिष्ट हो कहाँ अनुशिष्ट हो तो पांच ये प्रश्न पूछा है कि मैं नहीं बता पाया नहीं बता पाया तो कह सकता था कि नहीं जानता मुझे उपदेश करो और अधिक घमंड था भाग गया वहाँ से चला गया जगह पिता से झगड़ा किया आपने हमको कहा उप, सब उपदेश कर लिया और वो पाँच प्रश्न पूछा मैं एक भी नहीं बता पाया उसको भी गाली देख रहे कहता है राजा ने बंधु और क्षेत्र के बंधु दुराचार्य हमको पाँच प्रश्न पूछा किंतु यहाँ ये गार्ग्य है बालक है ब्राह्मण बालक राजा के पास गया उपदेश करने के लिए प्रारंभ किया और राजा भी खुश होकर पहले एक गौ दान कर दिया ब्रह्मते भ्रह्मणी इसी शब्द के लिए आगे उपदेश किया तो राजा को मालूम है वो क्या कहे मैं जानता हूँ इसके आगे उसका गुण भी पता दिया और उपासना का फल भी बता दिया तो उसमें गारिकों को निश्चय हो गया कि पूरा पूरा जानता है यदि थोड़ा कोई कहे मैं जानता हूँ जानता हूँ कह दे क्या होगा जानते हो तो इसके बारे में बताओ तो वो आगे बता दे इसका गुण मैं जानता हूँ इस उपासना का फल भी जानता हूँ इसलिए पूरा जो ज्ञाते है तो सब कहने के बाद समाप्त हो गया इसका ज्ञान क्षीण हो गया तो फिर फिर नीचे कर दिया पूछा इतने जानते हो कहा इतने जानता है और नहीं जानता क इतने से कुछ नहीं होता है ब्रह्म ज्ञान तो नहीं होता है गार्ग्य ने समझ लिया और कुछ जानने का है जो इनको ज्ञात है तो गार्ग्य और जब शिष्यत्व ने समर्पित नहीं होता तो विद्या की प्राप्ति नहीं हुई वेदांत परम गुह्यम पुराक प्रचोदितम ना प्रशांताय दातव्यम ना पुत्राया शिष्याय व वेदांत में परम गुह्य कहा पुराकल्प में कहा गया न अप्रशांताय दातव्यम ज्ञान जो अप्रशांत शांत नहीं है उपशम नहीं है अंतकर्ण में उसको नहीं देना चाहिए ग्रहण नहीं होगा ना अपुत्राय अशिष्याय अपन पुत्र अथवा शिष्य नहीं हो उसको ये ज्ञान प्रदान नहीं करे अर्थात जो शिष्यत्व ने जब तक नहीं होता है ये कोई नहीं खाली मंत्र दीक्षा से शिष्य हो जाएगा मंत्र दीक्षा नहीं तो नहीं है तो में मंत्र दीक्षा जिनसे उससे ही सब ज्ञान प्राप्त करना और कहीं नहीं जाना चाहिए कहीं से नहीं पढ़ना ये अर्थ तो नहीं है शिष्यत्व न समर्पित है अर्जुन ने कहा है भगवान को शिष्यते हम साधु माम तो हम प्रपन्न या नहीं कि पहले मंत्र दिया उसके बाद गुरु जी संबंध हुआ यहाँ भी इस प्रकार गारिक कथा उप त्वायानी मैं आपके पास जाता हूँ कथा शिष्यत्व न समर्पित हूँ शिष्यत्व स्वीकार शिष्यत्व स्वीकार ही है खाली मंत्र दीक्षा से नहीं होता है शिष्यत्व स्वीकार समर्पण से नम्रता के साथ गुरु के पास जाना ज्ञान की प्राप्ति तब विद्या की प्राप्ति तभी होती है तो कमे आप उपत्न त्वाउपयानी उप उपसर्गे या धातु के साथ मिल जाएगा व्यवहिताच वेद में से बीच में सुबंध पता जाता है व्यवहित हो जाता है लोक में तो उपयानी त्वा उपयानी तुम्हारे पास में शिष्यत्व ने समर्पिता हूँ मुझे उपदेश कीजिए अर्थात इसे जब तक कोई उपसन्न सम, सम उपसन्न नहीं हुआ शिष्यत्व समर्पित नहीं होता है तो विद्या ग्रहण नहीं कर पाएगा उसको उपदेश नहीं करना चाहिए यह आचार्य विधि को जानने वाले गार्ग्य क्षय में ही वो शिष्यत्व ने समर्पित हुआ इस शिष्य गुरु के पास समर्पित होता है उसके सहोवाचा जातशत्रु प्रत्युभ चेतद्राह्मण क्षत्रमु उपयाद ब्रह्म मे वक्षती ज्ञापय्यामी तम पाणवाद उत्तस्थौ तौह तो पुषं सुप्तमाजगमतुस्तमेनाराम्तंतरयांचक्रे बृहन पांडरवास सोम राजनीति स नोत्थस्थौ तं पाणीना सौ तस्तु सजात शत्रु प्रतिलम चे विपरीत है जब ब्राह्मण होते हुए क्षत्र के पास शिष्यत्व न जाए उपयाद ब्रह्म में वक्ष्यते थी ये ब्रह्म का उपदेश करेगा इस अभिप्राय से ब्रह्म ज्ञानी के लिए कोई ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय के पास शिष्यत्व न जाए ये शास्त्र विधि विपरीत है आचार शास्त्री, आचार्य विधि शास्त्र निषिद्ध है विपरीतम यहाँ क्षत्रिय है अजात शत्रु राजा ब्रह्मज्ञानी है और गार्ग्य है ब्राह्मण जाति से किंतु ब्रह्मज्ञानी नहीं है नहीं होने पर भी क्षत्रिय राजा अजात शत्रु अपने को मानते हैं मैं क्षत्रिय हूँ ये ब्राह्मण है कोई ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण कहीं तो ब्रह्म हो गया अजात शत्रु वो तो ब्राह्मण हो गया ब्राह्मण बालक को कहते हैं तुम तो ब्राह्मण हो करके कोई क्षत्रिय के पास ब्रह्मज्ञानी के पास जाना ये विपरीत है अर्थात ब्रह्मज्ञान होने के बाद भी वो क्षत्रिय है राजा अजातशत्रु जब तक ज्ञान हो गया तो अपने ब्रह्म मानते हैं पारमार्थिक ब्रह्म से भी न कुछ भी नहीं वो तो ठीक ही। है जब व्यवहार है व्यवहार में अपने को क्षत्रिय मानते हैं नहीं कि ब्रह्म हो गया तो मैं ब्राह्मण हूँ और तुमको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो तुम शुद्ध हो या क्षत्रिय हो वैसे हो ऐसा नहीं मानते हैं व्यवहार में भेद रहता है जब तक व्यवहार है व्यवहार नहीं है जो शुद्ध ब्रह्म है पारमार्थी का स्वरूप उसमें कोई व्यवहार नहीं वहाँ वर्णना श्रम वर्णा कुछ व्यवस्था कुछ नहीं सब विधि निषेध कुछ नहीं जब व्यवहार है व्यवहार में ज्ञानी राजा अपने को ब्राह्मण नहीं मानते हैं मानते हैं अब बालक जाति से ब्राह्मण है तो ज्ञानी नहीं तो उसको ब्राह्मण कहते हैं यही प्रमाण है श्रुति मूल श्रुति प्रमाण कि जाति से वर्ण होता है ब्राह्मण क्षेत्र भविष्य जन्म से होता है कुछ लोग मान लेते हैं कि यदि जन्म संस्कार कर लिया वेद पढ़ने लगा तो हो गया जन्म ना जाए थे शूद्र संस्कार द्विजय उच्चते वेद वेदाभ्यासाद भ्या, भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण प्रसिद्ध स्लोक है पहले जन्म से सब शूद्र है और संस्कार कर लिया तो द्विजय हो गया जो भी संस्कार कर लेते द्विजय हो गया फिर वेदाभ्यासा तो विप्र हो गया ब्रह्म ज्ञान हो तो ब्राह्मण और जो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ और तो है तो क्षत्रिय तो कोई नहीं रहा वैसे भी कोई नहीं रहा शुद्र और ब्राह्मण जन्म से शूद्र हो गया फिर संस्कार से द्विजय हो गया सीधा और क्षत्रिय वैसे का नाम नहीं विप्रह के ब्राह्मण बन गया ये ब्रह्म जाना तो तो तो तो थे ब्राह्मणों का अर्थ है ब्राह्मणत्व का सार्थक हुआ ब्रह्म ज्ञान हुआ तो मुख्य ब्राह्मण उसको कहा जाएगा किंतु जो अष्ट वर्षम ब्राह्मण उपनयित तम वेदम अध्यापे आठ वर्ष अवस्था में ब्राह्मण का जन्नी संस्कार करके उसके वेद पढ़ाए वहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थ नहीं ब्रह्म ब्रह ज्ञानी वहाँ ब्राह्मण जाएगा आठ वर्ष उपनयन करके वेद पढ़ाने के लिए ब्रह्मज्ञानी को पढ़ाए ऐसा नहीं है वहाँ जो ब्राह्मण शब्द लोक में ब्राह्मण यजयत तो यहाँ जो ब्राह्मणादि का शब्द है जाति ब्राह्मण है जितने भी कर्म करने पर भी क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण हो जाएगा ऐसा नहीं ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण जो कहा गया उसको भी कहेंगे आगे वो अलग ही व्यवहार में अभी राजा क्षत्रिय अपने को ब्राह्मण नहीं मानते और अज्ञानी बालाके को ब्राह्मण मानते हैं तभी कहते प्रत्युलंबन चय तद अर्थात ये प्रमाण है जाति से ही वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र होता है ज्ञान से कर्म से नहीं कर्म कर देगा तो ब्राह्मण हो जाएगा युद्ध करने लगेगा तो क्षत्रिय हो जाएगा यदि जितने सेना वाहन में सब जो हो गए तो क्षत्रिय हो जाएंगे ब्राह्मणी भी हो हरिजन हो जो बने गया हो क्षत्रिय हो गया और व्यवसाय करेंगे तो व्यस्य हो जाएगा व्यवसाय कोई भी कर सकता है सब वैसे हो जाएंगे इस अर्थ नहीं है जाति से ब्राह्मण आदि है हाँ जिस जाति का कर्म वो नहीं करता है ब्राह्मण होकर के यदि नहीं करता है तो पाप से भागी होगा निंदित तो अनिकृष्ट है ये नहीं कि आशा कर्म कर लेगा तो जो ब्राह्मण हो जाएगा जोता नया है टोपी फट गया है तो सिर में क्या रखेंगे है? फटे टोपी को लगाएंगे या नए जोता को रखेंगे ब्राह्मण यदि नहीं करता तो निंदेते है कहा गया संस यदि संध्या बंधन नहीं करता है तो शुद्ध हो जाता है उसकी निंदा की गई ये सब है किंतु जाति से ब्राह्मण क्षेत्र है ये श्रुति वाक्य के द्वारा ही सिद्ध होता है अन्य कोई व्याख्या में कोई कुछ कह सकते हैं किन्तु वेद मंत्र मूल है श्रुति अजात श्रुति प्रति विपरीत ब्राह्मण करके क्षत्रिय के पास जाए ब्रह्म मुझे बक्षेती थी देव तो क्वाज्ञा पीसामी त्वा विज्ञापय्या्यामी एव विव विज्ञापाय विज्ञापय्यामी एवं त्वा क मैं बता देता हूँ विज्ञान करा देता हूँ अर्थात तुम आचार्य सभा है आचार्य स्वभाव होने से आचार्यत्व ने तुम रहम आचार्य एवं भगवान भाषिक कहते कर विज्ञ सा विज्ञापय्या्या्यामी एवं ताम अहम मैं इसको बता देता हूँ किंतु मैं आचार्य के अधिकार नहीं हूँ हूँ इससे तुम आचार्य स्वभाव हो तुम रहो मैं तुमको बोल देता हूँ बता देता हूँ ऐसा कहने पर बाला बाला की थोड़ा लज्जित तो हुआ और सोचा तो कहीं इसको हमको भूख ग्रहण नहीं क्या शिष्य तो ना उपदेश करेंगे या नहीं लज्जित तो हुआ तो उसको विश्वास दिलाने के हाथ पकड़ के तुम पानो आदा आओ आओ मैं तुमको बता देता हूँ मैं तुमको उपदेश करता हूँ खोज कर हाथ पकड़ के ले आया पानो आदाया वो तो खड़े उठे गए आह आहो उ हाथ पकड़ करके लेकर चले तो तो लज्जित था तो उसका हाथ पढ़ कर गए तोह पुरुषम सुप्तम आजग मतु उसे राजा के महल में सोया हुआ आदमी था सोया था उसके पास गए तम इते नाम भीर आमंत्रयान चक्रे ये नाम से उसको बोले हे बृहन पांडरवास सोम राजन ऐसे बोले स नउ नहीं जगा तम पानी न आपेशम हाथ से आपिस से आपिस हिला करके हिलाए तो जग गया बोधयान चकर सह उत्त हो ऊ गया है जग गया अभी इसके बाद यहाँ था गार्ग्य को पूछना था ये अभी कहाँ था अभी बुलाने पर नहीं जगा अभी फिर जग गया वो नहीं पूछा नहीं पूछा है तो राजा उसकी उपेक्षा नहीं करते क्योंकि विज्ञपाइश विज्ञप्यामी तुमके में ज्ञान कराऊंगा ऐसे प्रतिज्ञा करके उठा कर लिया इसलिए अजात शत्रु पूछते हैं जो कि आगे को पूछना था उसको प्रतिभा नहीं हुई पूछ नहीं सका क्या करना उसको समझे नहीं आए ये सोयावादी में उसको नाम जगाए हाथ से हिलाए क्या उसका तात्पर्य है सहवाच आजात शत्रु यात्री स ए तत्सुप्तोबूत यश सतदाभूत कुत तद हु न मै ने गार अजातत्व तो ने कहा यत्र ऐसा एत सुअूत ये जो सो गया था सुसुद पुरुष था यह ऐसा विज्ञान पुरुष ये जो पुरुष है जीव है पुरुष है कऐ वो जीव उस सम कहाँ था जब हम जगाए उसका क्या स्वभाव था को ऐसा तथाभूत का था उसे आत्मा जीवात्मा का स्वभाव कैसा है और कुत एक कहाँ से आ गया है? हैश्न पुछा तदुह न मे न गार्ग्य उसको नहीं जानता त नहीं बोल पाया सहवाच सहवाचातशत्रु ये सेभूथ यश विज्ञानम पुषा तदेशा प्राणना विज्ञान विज्ञान आदा यशो अंतर्हृदय आकाश तस्ते तदा गृत पुष्ते नाम तद एव तद्गृताव प्राणोती गृहीता गृहीत चक्षुर्गृहीत श्रोत्र गृहत मन सवाचात शत्रु ये एक हु होत जाँ सुयाह वो कहां था पूछा था उसको सुनो य इस विज्ञानमे जो ये विज्ञान में पुरुष ये विज्ञान में पुरुष विज्ञान प्राय हे विज्ञान बुद्धि बुद्धि उपाधि स्वभाव से होता है विज्ञान में पुरुष जाँ सुया था जानस्विया विज्ञान में पुरुष तद यशा प्राणानाम ऐसा प्राणानाम प्राण शब्द से व्याह इंद्रियों को प्राण शब्द से लेते हैं बाग जो प्राण इंद्रिय है उनका विज्ञान न इंद्रियों के विज्ञान न इंद्रियो में विज्ञान के होता है अंतकर्ण में ज्ञान होती है विशेष विज्ञान होता है अंतकर्णगत जो ज्ञान होता है इंद्रिय के द्वारा अंतकर्ण में वृत्ति होती प्राणायाम विज्ञान ने कहा था अंतकरणगत ज्ञान विशेष विशेष विज्ञान से जो उपाधि से उत्पन्न होता है इसको विज्ञान विज्ञानम आदाय ऐसा प्राणायम विज्ञानम आदाय बागात इंद्र के जो अपना विषयगतः सामर्थ्य है में जो विषय को प्रकट करने के लिए इंद्रिया का सामर्थ्य है वो विज्ञानम आदाय अपने अपने विषयगत सामर्थ्य को ले के यहाँ विज्ञानम विश्व का सामर्थ्य अरे विज्ञान हो गया अंतकणों के अभिव्यक्ति ज्ञान के द्वारा अपने सामर्थ्य को इंद्र के सामर्थ्य को सब लेकर के अंतर हृदय आकाश अंतर हृदय के अंदर बुद्धि में जो आकाश है तस्मिन से उसे आकाश ब्रह्म रूप उसी ब्रह्म में जीव सोता है कहा था ब्रह्म के साथ एक हो जाता है स्वाभाविक आत्मा में ही रहता है सुश्रुति अवस्था में सुश्रुति अवस्था में अंतकरण वृत्ति ज्ञान इंद्रिय के विषय सामर्थ्य सब करके जब सो जाता है विषय सब इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होते हैं इंद्रिय व्यापार रहित तो हो करके इंद्रिया मन में और मन भी सुश्रुति अवस्था में अज्ञान में विलीन हो जाता है ये सब को अज्ञान में कारण रूप से रहता है ले करके हृदय में जो अंतर्हदय हृदय का ब्रह्म है उसे ब्रह्म में एक होता है तस्मिन से उसे आत्मा में श्रोता मतलब रहता है उसके साथ एक होकर के रहता है सता सम्य तदा संपन्न होती श्रुति कहती यदा यदा गृहती अथहेत पुरुष सपीति अथा, अथा तान सब को लेकर के जब वो एक हो जाता है तब तो पुरुष को कहते जीव स्वीति नाम कहते स्वपित सो गया कहते तदगृहीत एव वह प्राण भवती प्राण यहाँ आगे वाघ चक्षु इंद्रिय का नाम लेने से यहाँ प्राण शब्द से घ्राण इंद्रिय है न घइंद्रिय वाघ इंद्रिय चक्षु श्रोत्र मन ऐसे कह करके सबको ग्रहण कर लेता है सब अज्ञान में लीन होते सबको ग्रहण करके ब्रह्म के साथ एक हो जाता है केवल अज्ञान व्यवधान रहता है वो सब उस समय ब्रह्म के साथ एक एकत्व को प्राप्त कर लेता है कवल आभर रहता है सवनयाचर ते हालालोकुते महाराज बहत्युते महाब्राह्मण उतएच निगछति स यथा महाराजों जानपदान गृह स्व जनपद कामं काम पिवर्तेतः प्राणन गृही स्वरी यहां कामं पिवर्तते सत स्वप्नया तो स्वन शप्न वृत्ति से विचरण करता है विज्ञान में अजीब सपन वृत्ति से में रहता है ते हास्य लोका है हा। ये सब लोक लोक कर्मफल सपन में कर्मफल ये भोग करता है उत इव महाराज महाराज इव अपि अभी महाराज इव उस सम्राट भी कभी बन जाता है बेक मगा सोया हुआ पेड़ के नीचे स्वन देखेता है इंद्र बन सम्राट बन बड़े आनंद से उतय व महाब्राह्मण बड़े ब्रह्मज्ञानी कभी हो जाता है सब लोग पूजा करते हैं बैठा है सब लोग पूजा करते हैं महाब्राह्मण बनता है उतय वो उच्चावचम हो केवल ऐसा नहीं उच्चावचम उच्चम चवचम च अनेक प्रकार हो जाता है कभी देवता बन जाता है कभी पक्षी बन करके उड़ता है कभी वह तो मनुष्य बन कर के चलता है देखो मेरे पास के सामर्थ्य सब लोग देखते ये उड़ कर जाता है इधर से उधर उड़ कर चल जाता है कभी नीचा बनी गया तिरय को पशु पक्षी बनी गया कभी पेड़ बन गया कभी बंदर बन गया कभी भेड़ बन गया सपने में देखता है कभी उसी समय पेड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते समय कभी अपने को बंदर देखा बंदर हो गया चला लगाया चलहा लगे वहाँ पहुँचते तो समय वहाँ दूसरे कुछ बन गया कुत्ता बन गया कुछ ना कुछ देख सकता है दिखाते वह सब समय सत्य मानता है तथा महाराज जान प्रदान गृहत् जैसे कोई महाराज अपने जनपद को लेकर के सब जनपद में रहने वाले को अपने अध्ययन में है को यथा कामम विच परिवर्तित अपन राज्य में विचरण करता है और सब जितने सब है उसकी सेवा करते हैं एवं एवं एतान प्राणान गृहत्वा ये सब इंद्रियों को लेकर के स्वय शरीर यथा काम परिवर्तित अपन शरीर में ऐसे सपन जो आता है देखता है उस समय रहता है वह मालिक बन जाता है स्वप्न में भी सब कर्म फल कर्मफल होता है जागृति में भी ठीक इसी प्रकार है अथ यद सुसुप्त होती यदा न क्योंचन वेद वेद हिता नामनाड्यों द्वासति सहसरा हृदया पुरीतत्म अभिप्रति ती प्रत्यवसृप्य पुरी तथे सुम वा महाराजों वहाब्राह्मणों वातिघ्नि आनंद से गुवा सहित मेवैस एत यदा सुसुप्त होती यदा कव यदा न कस्य वेद कुछ नहीं जानता है जागृत काल में स्वप्न काल में विशेष ज्ञान होता है अवस्था में विशेष ज्ञान नहीं होता है सामान्य ज्ञप्तिरूप चिद रूप ज्ञान रहता है अन्य विशेष ज्ञान नहीं होता है अग्रहण अज्ञान रहता है तब हिता नाड्य हिताम क नाड़ी द्वासप्त सहस्राणी बहत्तर हजार हृदयात पूरी तत्व अभिप्रतिश हृदय से पूरी तत्व के ऊपर जात पूरी तत्व में जाते हैं विभिन्न स्थानों में फैले हुए है तभी प्रत्यवश उन नाड़ी से आकर के पूरी तत्व से पूरी तत्व देश में सो जाता है सदा कुमार वाह महाराजा हुआ कोई बच्चा दूधपान कर लिया सोया बड़े आनंद से बड़े सुखी है कुमार बच्चा बाल महाराज भी बड़ा सुखी है सब सम्राट है उसमें कोई शत्रु नहीं पूरा राज्य सुखी है लोग प्रसिद्ध है महाब्राह्मण बड़े ब्रह्मज्ञानी कुछ नहीं होकर के बड़े आनंद है अतिग्निम आनंद से गत्वा आनंद से अतिग्निम गत्वा अति सब को नाश करके सब के आगे जा करके सहित तो आनंद से रहता है अति से न दुखम हंती दुःख को नष्ट करने वाले इस आनंद की सीमा को प्राप्त करके रहता है बालक छोटा बच्चा दूध पान कर लिया बड़ा आनंद से सोया हुआ और उसको कोई चिंता नहीं खेलता है फिर सो जाता है और वो नहीं तो सम्राट भी बड़े आनंद से रहता है अथवा ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी ये तीन का दिया ब्रह्मज्ञानी तो है ही और उसके लिए समझने के लिए दो दृष्टान्त मिला एक छोटा बच्चा दूध कर लिया स्वयं पर खेलता है हाथ पर हिलाता है फिर सो जाता है महाराज भी इसी प्रकार एवं एवं ऐसा एत से सुश्रुति अवस्था में सब लोग इस प्रकार बराबर हो जाते हैं महाराज जिस प्रकार है ब्रह्मज्ञानी जिस प्रकार है इसी प्रकार सुश्रुति अवस्था में ऐसे हो जाता है क्योंकि इसमें विशेष ग्रहण होने पर ज्ञान होने पर कर्ता कारक क्रिया भेद होता है तो ये भेद होता है तो थकता है अशुद्धि है किंतु जहाँ ये त्रिपुट नहीं है कर्ता कारक क्रिया नहीं ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय नहीं तो शुद्ध हो जाता है उस शुद्ध स्वरूप केवल अज्ञान रहता है जीव सुश्रुति अवस्था में एक हो जाता है ब्रह्म के साथ केवल आवरण रहता है तो समय से आनंद से सोता है विशेष ज्ञान नहीं होने मात्र से ही बड़ा आनंद है स्वरूप ज्ञान नहीं होने पर भी और जो ब्रह्म ज्ञान है उसको स्वरूप ज्ञान है विशेष ज्ञान है ही नहीं तो उसको दृष्टान्त देने के लिए बड़ा आनंद सुस्वती अवस्था में सोता है यह अभी जो मनुष्य को जगाया सुरश्रुति अवस्था में इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप के साथ एक होकर के था लोक में देखा जाता है जो रहता है किसी आधार में रहता है का आधार आधेय भिन्न होता है और जो आता है किसी से फलम वृक्षात पतती जिससे आता है वो अपादन चैत्र ग्रामात आग छती एक ग्राम से दूसरे स्थान में आता है जहां से आता है हुआ जो आता है मनुष्य भिन्न है चैत्र भिन्न है ग्राम भिन्न है फल भिन्न है वृक्ष भिन्न है अपादान और जो गिरता है आता है अलग होता है और घट में जल है भूतल में घट अधिकरण आदि अन्य है, है। किंतु यहाँ जो, जो विज्ञान में पुरुष है ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप उसका अपना स्वरूप है भिन्न से भिन्न में नहीं रहता है भिन्न में नहीं अपने स्वरूप में रहता है अरे भिन्न से नहीं आता है आने वाला ही तद्रूप है, केवल उपाधि के कारण अब अन्य रूप से अभिव्यक्त तो होता है वहाँ तो भूतल में घट रहेगा घट में जल रहेगा अधिकण राधे भिन्न होता है और घट वहाँ ही घट ले आया जल गंगा जी से ले आया अथवा नदी किस नदी से जल ले आया वृक्ष से फल ले आया वो कोई कैसे वस्तु ले आया अन्य से ग्राम से चैत्र आ गया दूसरे जंगल में जंगल से हाथी आ जाता है कभी इधर ये सब अपादान और आने वाला कर्ता भिन्न होते हैं यहाँ किंतु तो सुश्वती अवस्था में जीव अपने स्वरूप में रहता है में नहीं और जब आता है आने वाला भी वो अधिकरण सत्सुरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है जो आता है वही है ये दोनों का भेद नहीं है सद्रुप ब्रह्म में एक होता है ब्रह्मस्वरूप है स्वरूप में रहा स्वरूप में रहा शब्द प्रयोग होता है तद्रूप हो गया और जब आता है वो ब्रह्म से भिन्न कोई नहीं ब्रह्म ही केवल देहादि उपाधि में अहम बुद्धि करके अपने को भिन्न मानता है अभी कहते प्राणा से प्राणादि आत्मा से तो वस्तु है अन्य है क्योंकि ब्रह्म से प्राणादि उत्पत्ति होती है तो अन्य ब्रह्म से भिन्न कैसे नहीं जो आएगा उससे भिन्न होगा इसलिए कहते हैं सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न होता है कारण से कार्य कोई भिन्न नहीं है वही ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप है स यथो ननाभि तंतु नोच्चरेत क्षुद्रा विस्फुलिंगा विच्चरती एवम एवं अस्मादात्मन सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणी भूतानि व्युच्चर तस् उपनिषद सत्य सत्यमिति प्राण भी सत्यम ते सामेश सत्यम, सत्यम। उन्नना भी मकड़ी तंतु न उच्चरे तंतु बनाता है वो तंतु में ऊपर उठ जाता है तंतु के अंदर निगल करके ऊपर विचल जाता है नीचे भी आ जाता है यथा अग्ने क्षुद्रा भी पुलिंग जैसे अग्नि से छोटे छोटे चिन्हगारी निकलती है चिन्हगारिया इधर उधर जाती एवं एव अस्माद आत्मा इस आत्मा से सर्वे प्राणा विच्चरती सब प्राण इंद्रिय सब सब स्वदेव सारे भूतस्व उत्पन्न होते हैं सब कुछ उसे कोई भिन्न नहीं भूर्भुव स्वस्व सब लोके सब इंद्र प्राणादि है सबकर्म फल ही सब देव और सब लोक में अधिष्ठाता देव। सारे भूत है ब्रह्मांड से लेकर स्तंभ तक सब कुछ इसमें उत्पन्न होते हैं सारा ब्रह्मांड इससे उत्पन्न हुआ कोई भी उससे भिन्न नहीं मिट्टी से जितने कार्य सब मिट्टी है सुवर्ण से जितने भूषण बनाएंगे सब सोना ही है इस प्रकार ये सब ब्रह्म है ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है तस्य उपनिषद उसी ब्रह्म का उपनिषद रहस्य नाम है रहस्य है सत्य से सत्यमिति सत्य से सत्यम ये सत्य से सत्यम ये हो गया उपनिषद रहस्य इसी की व्याख्या करने के लिए ये तो प्रथम ब्राह्मण हुआ आगे दो ब्राह्मण अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण इसकी व्याख्या करने के लिए सत्य से सत्यम ये ये उपनिषद हुआ रहस्य है सत्य में एक सत्य दूसरा सत्य है क्या है प्राणावि सत्यम तेसा ऐसा सत्यम प्राण सब तो सत्य है सत्य ने गया तेषा ऐसा सत्यम उनमें सबसे सत्य है सत्य सत्यम पर ब्रह्म स्वरूप उसका रहस्य नाम है प्राण जितने इंद्रिय है प्राण प्राणादि है सब कुछ सत्यत्व सत्य है उनमें भी सत्य से सत्यम ये उपनिषद है ये रहस्य परम रहस्य है इसका ही व्याख्यान करने के लिए आगे दो ब्राह्मण है यह भी द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण शुरू हो गया पूरा हुआ आगे द्वितीय ब्राह्मण तृतीय ब्राह्मण दोनों ही इसकी व्याख्या के लिए सत्य से सत्यम प्राण है सत्य उनमें से सत्य होता है उपनिषद रहस्य परम रहस्य वही ब्रह्म है ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण से पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांतिः शांतिः शांतिः